दिया हम भी नहीं लेंगे तो भाई बताओ तो फिर मत आओ आपकी मर्जी की बात है वो भी मिठाई दी ऐसा है क्या साटामाटा है क्या बापू जी हम हम देवे वो आप लोगे तब हम आपका लेंगे ऐसा है क्या आपका ऐसा साटा माटा तो नहीं ना लिखना hmm. भाई साहब जरा दया रखना आप लोगे तब आपके दिए वैसे ढक जाएंगे ओ hmm. नारा oh, आज रे आनंद भाओ मेरा सदगुरु आए आप पाओ सतगुरु आए आप पा परमेश्वर आए आप राजस्थान में गाते भूलो जैसी प्रेम रिच आदर हम तो प्रीति पूर्वक देख बनी बन फूलों की चादर दिया, फूलों जैसी प्रेम की चादर रा रहा फूलों रा पहरावड़ा भाई हारो रा पहरावड़ा फूलों फूलों मैं फिर मेरा हारो रा फूलों रा पहरावड़ा आज रे आनंद गयो मारा सदगुरु आया पावणा सदगुरु आया पाऊ परमेश्वर आया पामा मारा जोगी आया पाऊ रा ढोलिया रेशमरी छावणा उठे भी राजे मोरा सतगुरु देवा पंखे वाव लवड़ा ऐसे करते भी विश्राम पाता है तो कर ले बाबा अपने परमात्मा सुख में आ जा बस गुम थी गायरो दूध मंगाऊं दूध री खीर रंधावणा खीरा खंडारा अमृत भोजन गुरु जी ने भाई तू जिमा ले मन से जिमा ले रूबरू जी जिमाने के पहले थोड़ा विश्राम जिमाने के बाद परमात्मा में विश्राम हो आनंद देवा हाओ शांति पर परमात्म देवा मेरे एक महात्मा है उनकी तो ऐसी आदत है परिचित है मेरे आश्रम अपने आश्रमों में आते अपन उनको मौनी बाबा मौनी बाबा उनका तो ऐसा विश्राम की आदत पड़ गई तो उनका हाथ पकड़ के यू कर दो तो यू ही फड़ा रहेगा फिर बोले बाबा हाथ नीचे करो तो है जरा सा मन में थोड़ा संकल्प हो जाए तो विश्राम में तो बल है जिन्होंने उनको देखा है हाथ ऊपर कर अपने आश्रम में आते रहते अभ्यास पड़ गया था तो अच्छी हो हाय हाय हाय हाय हाय क्या करू ओंकार मंत्र आराम से गायत्री चंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता जिसमें हम शांत तो होना चाहते है निशान्ति वो हमारा अंतर्यामी देवता है जो गर्भस्थ शिशुओ का पालन करता है और जो हमारे शरीर का मन का सारे ब्रह्मांडों का स्वामी वो एक ओंकार मंत्र का देवता है और उसकी प्रीति के लिए उसी में विश्रांति पाने के लिए उसका हम जब करते होधर उधर जाओ digo भगवत विश्रांति है तो तू मैं, मैं दूर जा, ये चाहिए वो चाहिए खपे में खप गए कुछ नहीं चाहिए हमें जो चाहिए वो हमारे साथ है और जो छूटने वाला है वो छूटता रहता है आता रहता है हमें जो चाहिए वो शाश्वत है हमारा है आनंद मंगल ऐसा भी होता है पता नहीं था यहां ये माल मिलता है पता नहीं था यहां भगवान मिलते हैं पता नहीं था गुरु जी को पहचानना बच्चों का खेल नहीं है नजरों से वे निहाल हो जाते जो संतों की नजरों में आ जाते प्रभु की नजरों में आ जाते वो खुशहाल हो जाते नजरों से निहाल हो जाते खुशहाल हो जाते हे गुरु कृपा तो मेरे हृदय में सदा सदा को निवास करना हे प्रभु आनंद प्रभु विश्रांति आनंद है माधुर्य है लीलाम कर ले सुस्ती गुरु महाराज की पीले मस्ती मस्ती का नाम है असली तंदुरुस्ती शरीर की तंदुरुस्ती क्या माना रखती है स्वस्थता सुखी ये कैसा है जादू संसार की वासनाएं तो संसार की आसक्ति दूर हट हमें भगवान के मधुर रस में मस्त होने दे संसार की आसक्ति और संसार की वाह तूने जीवात्मा को भटका दिया परमात्मा से उठाकर गर्भों में लटका दिया मस्त पड़े महिमा में अपनी गैर राम अभी और नहीं मेरा अंतर्यामी राम मेरे साथ था मुझे मालूम न था लाख चौरासी के चक्कर से थका खोली कमर अब रहा आराम पाना काम क्या बाकी रहा लग गया पूरा निशाना काम क्या बाकी रहा देह की प्रारब्ध से मिलता है सबको सब कुछ नाक जग को रिझाना काम क्या बाकी रहा हे जगत की गुलामी दूर हट बैठ जा हे तू तू मैं मैं तू किनारे हो जा लोग क्या कहेंगे जो कहते कहने दो हम तो हरी रस पियेंगे लोग क्या कहेंगे वो तो शमशान में ले जाएंगे कह के उनकी बातें मान मान के हम तो भगवान की बात मानेंगे गुरु की बात मानेंगे और भगवत रस पियेंगे गुरु की कृपा का रस पियेंगे और क्या ए शराबी तू शराब की बोतल के पीछे जा हम तो दिल की शराब पी रहे है ए लोभी तू धन की तिजोरी में जा टेंशन वाली शराब पी हम तो गुरु की कृपा की शराब पी रहे ए ऐ परिवार में चेंचू चेंचू बाल बच्चों की ममता की शराब पी हम तो गुरु की कृपा की शराब पी रहे भांजे भांज वो मामा नहीं पी सकता है तो ऐसे ही मामा का नाम में ले रहा हूँ वो भांजा भी नहीं पीता मामा भी नहीं पीता हूँ तो अर्जुन पीते और कृष्ण पिलाते शबरी पीते और राम पिलाते अष्टावक्र पिलाते और जनक पीते लीलासा बापू पिलाते और शरम पीते हर शर्म पिलाते हो तुम पीते हो वो भाजे और मामे कहा पीते हैं? वो तो कपट की शराब पीते भांजे है? वो तो कपट की शराब पीते और अंत में लड़ लड़ के मरते और यहाँ तो अमर पंड को पाते कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया बिंद्रा बन की कुंज गलियों में तू साधक की दिल की गलियों में आए है आनंद कर दिया मौज कर दिया है ये कैसा है जादू समझ में ना आया तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया पक्की बात सच्ची बात ये वही बापू है हां जी वही है हमारे हाँ जी सुना था पांच हजार दो सौ बत्तीस साल पहले कृष्ण ने निगाहों से पिलाए ग्वाल गोपियां झूम रहे हंस रहे खेल रहे अब देख लो यहाँ टापी के तट पे हैं है, ये पैसा जाडू है नजरों से निहाल हो जाते जो ब्रह्मजानू की नजरों में आ जाते हैं ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं तीर्थ में तो शरीर ना है ध्यान में तो हम स्वयं विश्राम में परमात्मा में न नास्ति नास्ती ध्यानम समम यज्ञम यज्ञ में तो वस्तु स्वाह होती है वातावरण शुद्ध होता है यहाँ तो हमारा अहम और विकार स्वाह होते और हम ही शुद्ध होने लगते हाय हाय प्रभु जी हरे हरे इसमें क्या श्रम है बोलो क्या मेहनत पड़ती है आनंद लेने में विकारों के सुख में तो तबाही हो जाती है फै बन जाते और यहां तो है वाइफ कैसे से